उत्पत्ति प्रकरण चौथा सर्ग मुनि श्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी के उपदेश को सुनने के उपरांत सभा का विसर्जन रात्रि के कृत्य प्रात काल पुनः सभा में आगमन तथा चित्त के स्वभाव का वर्णन श्री वाल्मीकि जी ने कहा वत्स भरद्वाज जबकि महामुनि श्री वशिष्ठ जी अपने ज्ञान गर्भित एवं उत्कृष्ट वाणी से जो उपदेश दे रहे थे उनके उपदेश को सुनने के लिए सब लोग एकाग्र और मौन साधे थे उपदेश सुनने में सब लोग ऐसे लीन हो रहे थे कि किसी का कोई अवय हिलता डुलता ही न था अतएव आभूषणों में लगे हुए घुंगरू का शब्द शांत था पिंजड़े में बैठे सुगे कबूतर आदि पक्षियों ने भी अपनी स्वाभाविक क्रीड़ा छोड़ दी थी विलास विलासपरायण रमणीया अपने हाव भाव आदि विलासों को भूलकर प्रस्तर प्रतिमाओं की नाई बैठी थी राजभवन में रहने वाले सभी प्राणी चित्रभित्ति में लिखे हुए चित्र की नाई निश्चल होकर बैठे थे केवल दो घड़ी दिन शेष रह गया था उस समय का प्रकाश बड़ा भला लगता था जैसे जैसे सूर्य की किरणें कम होती जाती थी वैसे वैसे लोग भी अपने दैनिक कामकाज कम कर रहे थे मानो महर्षि के उपदेश को सुनने के लिए आए आ, के लिए आई हुई विकसित कमलों की सुगंधी से सरा, सराबोर मंद मंद सायकाल की शीतल वायु बह रही थी महर्षि जी से जो उपदेश सुना था मानो उसको मनन पूर्वक खूब अभ्यस्त करने के लिए सूर्य दिन की रचना के लिए स्वीकृत अपने भ्रमण का परित्याग कर जन शून्य एकांत अस्ताचल के शिखर को चले गए थे ज्ञान गर्भित उपदेश के सुनने से उत्पन्न हुई अंतकरण को शीतल करने वाली शांति के समान वन भूमियों में तुषार से अविषमता को अविष्मता हो गई थी भाव यह है कि तुषार गिरने से संपूर्ण व्यापार छोड़ दिए थे उस समय सभी वस्तुओं की छाया लंबी हो गई जिससे मालूम होता था कि सभी वस्तुओं की छाया अपनी गर्दन ऊंची कर मानव श्री वशिष्ठ जी के उपदेश को सुन रही है इसी समय द्वारपाल सभा में आकर बड़े विनम्र भाव से महाराज दशरथ से बोला देव स्नान ब्राह्मण पूजा आदि का समय बहुत बीत चुका है तदुपरांत श्री ने अपनी मधुर वाणी का उपसंहार कर महाराज से कहा महाराज आज आप लोग इतना ही सुनिए शेष कल प्रात काल कहूंगा ऐसा कहकर वे मौन हो गए उनके वचन को सुनकर राजा ने तथास्तु कहकर अपने ऐश्वर्य की वृद्धि की कामना से पुष्प अर्घ्य दक्षिणायन दक्षिणादान और यथा योग्य सम्मान द्वारा आदर देवता और मुनियों के साथ संपूर्ण ब्राह्मणों की पूजा की तदुपरांत राजवृंद और मुनि मंडली के साथ सारी सभा उठ खड़ी हुई निस्पृह मुनियों ने राजा द्वारा दिए गए बहुमूल्य रत्नों की उपेक्षा कर दी थी अत वे मंडलाकार आवृत्त थे परस्पर के अंगों की धक्का धक्का दुखी से लोगों के बाजूबंद और कड़े ठनक रहे थे सब लोगों के वक्षस्थल और स्तना हार तथा सुवर्ण जडित रेशमी वस्त्रों की कांति से विभूषित थे बोल रहे केशो के सदृश शेखर यानी शीर सिर सिर में तिरछी पहनी गई माला के मध्य में पहले विश्रांत और इस समय प्रबुद्ध भवरों की मधुर ध्वनि से लोगों का सिर घू घू शब्द वाला हो रहा था सुवर्ण के आभूषणों की कांति से लोगों ने दिशाओं को सुवर्णमय बना दिया था चित्त में स्थित महामुनि की वाणी के अर्थ से सबकी चित्त वृत्तियां शांत थी उन सभ्यों में से जो आकाशचारी थे वे आकाश को गए और भूलोकवासी थे वे भूमि में गए सब ने अपने अपने घरों में जाकर दैनिक कृत्य किए इसी बीच में जैसे यौवन मध्यस्थानी मद्य, जन कोलाहल के निवृत्त होने पर धीरे धीरे पतिग्रोह में गई हुई दिखलाई देती है वैसे ही जनसंपर्क से शून्य काली रात्रि दिखाई दी श्री सूर्य भगवान अन्य देश को प्रकाशित करने के लिए चले गए कारण कि सर्वत्र प्रकाश करना ही का व्रत है। सत्ता हुए पलाश के वनों से पूर्ण वसंत शोभा के समान हुई तारागनों को धारण करने वाली संध्या चारों ओर से उद्भूत हो गई जैसे निर्मल चित्त वृत्तियां निद्रा से आवृत चित्त में लीन हो जाती है वैसे ही पक्षी आम कदम आदि वृक्षों की चोटियों में में में तथा ग्राम के के मंदिरों में और घरों में लीन हो गए कुछ कुछ केसर की कांति समान सुनहली सूर्य की कांति से सुशोभित मेघखंड खंड रूपी पीले वस्त्र वाला तारा रूपी हार तथा श्री से युक्त पूर्वोक्त अस्ताचल सूर्य की कांति से विभूषित मेघों से युक्त एवं हार और श्री से युक्त अतएव समान धर्म वाले आकाश में प्रविष्ट हो गया जैसे पीत वस्त्रधारी हार और लक्ष्मी से युक्त श्री विष्णु भगवान आवरण रहित तथा अपने अनुरूप ध्यान करने वालों ध्यान करने वाले जनों के आकाश में प्रवेश करते हैं वैसे ही अस्ताचल ने भी आकाश में प्रवेश किया समासोक्ति से यह भी प्रतीत होता है कि संध्या के समय भगवान का ध्यान करना श्रेष्ठ है संध्या देवी के पूजा लेकर चले जाने पर मूर्तिमान वे की भांति भीषण अंधकार चारों ओर छा गया तुषार कनवाही वृक्षों के कोमल कोमल पत्तों को अनायास हिलाता हुआ और चारों ओर आसपास विकसित कुमुदों को सूचित करता हुआ मंद सुगंध और शीतल पवन बहने लगा चारों ओर व्याप्त निबिड़ अंधकार रूपी केशों से युक्त कुहरे से आछन्न अच्छ, होने के कारण विधवा दिशाएं लंबा यमान और गाढ़ अंधकार के समान काले केश वाली तथा सदा रोने के कारण जिनके नेत्र की तारिका स्फुट नहीं है ऐसी विधवा स्त्रियों के समान परम अंधकार को प्राप्त हो गई तदुपरांत चांदनी रूपी दूध के प्रवाह से संपूर्ण भुवन को लबालब भर रहा अमृतमय मूर्ति रूप मूर्ति चंद्रमा रूपी क्षीर सागर आकाश में आया जैसे राजाओं के चित्त से जिसने ज्ञान गर्भित उपदेश वानिया सुनी थी अज्ञता भाग कर कही चली गई वैसे ही चंद्रोदय से गाढ़ अंधकार की राशियां भाग कर कही अदृश्य हो गई जैसे श्री वशिष्ठ जी द्वारा उपदिष्ट विचित्र अर्थों ने श्रोताओं के चित्त में विश्राम लिया वैसे ही संपूर्ण ऋषि मुनि ब्राह्मण और राजाओं ने अपने अपने निवास स्थानों में विश्राम किया तदुपरांत गाढ़ अंधकार से परिपूर्ण अतएव यमराज के शरीर के सदृश काली रात्रि चली गई और उनके वास्तानों में कुहरे से सरा, सराबोर प्रातकाल ने पदार्पण किया आकाश में दैदीप्यमान तारे प्रात काल के पवन से हरी गई पुष्पवृष्टियों वृष्टियों की नाई छिप गए और महात्माओं के मन में नूतन उत्पन्न हुई विवेक वृत्ति की नाई अपनी कांति से लोगों के नयनों को खोलने वाले श्री सूर्य भगवान ने दर्शन दिए केसर की कांति के सदृश कुछ कुछ विचित्र सूर्य की सुनहरी किरणों से विभूषित मेघ रूपी पीत वस्त्र धारण किया हुआ उदयाचल सूर्य की अरुण कांति से विभूषित आकाश में प्रविष्ट हो गया प्रात काल का कृत्य समाप्त कर सभी स्वर्गवासी और भूलोकवासी अतीत दिन के ही क्रम से फिर सभा स्थान में आए जिस क्रम से पूर्व दिन लोग बैठे थे उसी क्रम से सारी सभा बैठी और जैसे वायु से रहित पद्मों से पूर्ण तालाब निश्चल रहता है वैसे ही वह सभा बात की बात में निश्चल और नीरव हो गई तदुपरांत कथा के प्रसंग का अवलंबन कर श्री रामचंद्र जी ने मधुर से वक्ताओं में श्रेष्ठ महामुनि श्री वशिष्ठ जी से कहा भगवान मन का स्वरूप कैसा है यह मुझको बतलाइए क्योंकि मन से यह संपूर्ण लोकमंजरी बनी है श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री रामचंद्र जी जैसे शून्य और जड़ आकार वाले भूताकाश का नाम मात्र से नाम मात्र के सिवा कोई रूप नहीं है वैसे ही शून्य और जड़ आकार वाले इस मन का कोई भी रूप नहीं दिखाई देता अतएव मन के कार्य संपूर्ण पदार्थों में विकारो नामधेयम इत्यादि श्रुति से प्रतिपादित मिथ्यात्व मिथ्यात्व की उपपत्ति होती है यह भाव है हे प्रस्तावित मन क्या बाहर और क्या हृदय में कहीं पर भी सद्रूप से विद्यमान नहीं है किंतु जैसे आकाश सर्वत्र विद्यमान है वैसे ही इसको भी सर्वत्र स्थित जानो मृग प्रतीत होने वाले जल की नाई मिथ्या वह जगत मन से उत्पन्न हुआ है इसका स्वरूप क्षण भर के संकल्प से दूसरे चंद्रमा के भ्रम की नाई भ्रमात्मक ही है अर्थात भ्रम ज्ञान ही उसका आकार है प्रत्यक्ष स्थल में सामने विद्यमान और स्मरण आदि परोक्ष स्थल में अविद्यमान पदार्थ का जो दृश्य रूप भान सब लोगों को होता है वही मन है जो पदार्थ का भान होता है वही मन कहा जाता है उससे अतिरिक्त मन नामक कोई भी वस्तु कदापि नहीं है सामान्य वृत्तियों से उसका लक्षण कहकर असाधारण वृत्ति से भी उसका लक्षण कहते है हे श्री राम जी संकल्प को ही आप मन जानिए जैसे द्रवत्व से जल का और जैसे वायु से स्पंद का भेद नहीं किया जा सकता वैसे ही संकल्प से मन का भेद नहीं किया जा सकता हे श्री राम जी जिस विषय का संकल्प होता है उसमें मन संकल्प रूप से स्थित रहता है अर्थात जो संकल्प है वही मन है संकल्प और मन का कदापि किसी से भेद नहीं किया गया है पदार्थभान मिथ्या विषयाकार होने से मिथ्या अथवा चित संबलित होने से सत्य आपकी विवक्षा के अनुसार भले ही हो इसमें हमारा कुछ भी आग्रह नहीं है मन केवल संकल्प रूप ही है जैसे संकल्प रूप मन है वैसे ही मन की समष्टि भी संकल्प स्वभाव ही है वही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है आतिवाहिक देह रूपी यानी संकल्पमय देह रूपी ब्रह्मा लोक में मन कहा गया है वही सूक्ष्म भूतों के ही मिश्रण से पंचीकरण द्वारा आधी भौतिक बुद्धि का आधान करता है यही उसका कर्तृत्व है अविद्या संसार चित मन बंधन मल तम ये सब दृश्य के पर्यायवाची शब्द है ऐसा विद्वान लोग कहते हैं दृश्य से अतिरिक्त मन का कुछ भी स्वरूप नहीं है यदि उत्पन्न दृश्य ही अविद्या और मन है तो उनकी अनादिता कैसी यह दृश्य उत्पन्न ही नहीं हुआ है ऐसा मैं आगे कहूंगा जैसे कमलगट्टे के अंदर कमल लता स्थित रहती है वैसे ही महाचैतन्य रूप परमाणु के अंदर यह जगत स्थित है जैसे प्रकाश का आलोक स्वभाव है जैसे वायु का चांचल्य स्वभाव है और जैसे जल का द्रवत्व स्वभाव है वैसे ही द्रष्टा में दृष्ट है जैसे सुवर्ण में है, जैसे मृग दृष्टा में जल है और जैसे स्वाप्निक नगर में भित्ति है वैसे ही द्रष्टा में दृश्य बुद्धि है इस प्रकार द्रष्टा में जो दृष्टत्व अभिन्न सा है उसको भी तुम्हारे चित्त रूपी दर्पण से शीघ्र निवृत्त करता हूँ दृश्य का अभाव होने पर इस दृष्टा में जो अदृष्टता प्राप्त होती है उसी को सन्मात्र चिद्रूप से अवशिष्ट आत्मा का केवली भाव जानो। चित्त के कैवल्य ज्ञान द्वारा केवली भाव को प्राप्त होने पर जैसे वायु के स्पंदन रहित होने पर वन जलाशय आदि में वायु स्पंदन प्रयुक्त चंचलता शांत हो जाती है वैसे ही केवली भाव भावापन्न मन में राग द्वेष आदि वासनाएं शांत हो जाती है प्रकाश्य दिशा भूमि आकाश आदि संपूर्ण पदार्थों के न रहने पर जैसे प्रकाश का शुद्ध स्वरूप ही अवशिष्ट रहता है वैसे ही तीनों जगत तव अहम इत्यादि दृश्यों के न रहने पर विमल स्वरूप दृष्टा का केवली भाव ही रहता है जिसमें संपूर्ण पर्वत आदि का प्रतिबिंब नहीं पड़ा है ऐसे दर्पण में जैसे केवल आत्मस्वरूप भूत दर्पणता ही रहती है वैसे ही तव अहम्, यह जगत इत्यादि दृश्य भ्रम के शांत होने पर मुखता शून्य द्रष्टा में केवलता ही रहती है श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान यह दृश्य यदि सत है तो इसकी निवृत्ति नहीं हो सकेगी क्योंकि सत की कभी निवृत्ति नहीं हो सकती दुखदायी दृश्य की असत्ता हम लोगों को प्रतीत नहीं होती इसलिए यह दृश्य रूपी महामारी कैसे शांत हो दृश्य रूपी महामारी मन से जन्म आदि भ्रम को उत्पन्न करने वाली और दुख परंपरा को देने वाली है श्री वशिष्ठ जी कहते हैं हे राम जी इस दृश्य रूपी पिशाच के विनाश के लिए इस मंत्र को सुनो जिससे चेतन रूप से अभिमत देह रूपी यह पिशाच सर्वथा मर जाएगा और अचेतन रूप से अभिमत अंतकरण आदि रूप यह नष्ट हो जाएगा हे राघव जिस वस्तु का अस्तित्व है उसका कदापि नाश नहीं हो सकता इसीलिए नष्ट हुआ भी वह बीज रूप से हृदय में विद्यमान रहता है भाव यह है कि में में उत्तर अवस्थाओं अवस्थाओं पूर्व पूर्व का तिरोभाव मात्र होता है, उच्छेद नहीं होता कारण कि सत का अभाव कभी नहीं हो सकता ऐसी अवस्था में नाशरूप षड विकार से तिरोहित द्वैत के चित्त में अथवा प्रकृति में स्थित रहने से काम कर्म वासना रूप बीज से पुनः उद्भव को कोई रोक नहीं सकता अतः प्रसंग होगा। दृश्य बुद्धि, स्मृति रूपी बीज से चिदाकाश में फिर उत्पन्न होकर भुवन पर्वत आकाश आदि आकार वाले महान दोष की सृष्टि करती है इस प्रकार अनिर्मोक्ष रूप दोष होगा पर उसका यहाँ पर संभव नहीं है क्योंकि अनेक देवता ऋषि मुनि जीवन मुक्त देखे जाते हैं यदि इस जगत आदि का अस्तित्व रहेगा तो उससे किसी का भी मोक्ष नहीं होगा वह दृश्य चाहे बाहर में स्थित हो चाहे अंतकरण में स्थित हो पर वह केवल स्वरूप नाश के लिए ही होता है इसीलिए हे श्री राम चंद्र जी आप अति भीषण इस प्रतिज्ञा को सुनिए जिसका स्वरूप आप आगे के ग्रंथ से भली भांति जान जाएंगे सामने जो ये भौतिक आकाश आदि और अंदर अहम आदि लक्षित होते हैं, वे सब व्यवहार दशा में जगत है किंतु परमार्थ दशा में ब्रह्म ही है ब्रह्म के सिवा जगत शब्द का कोई दूसरा वास्तविक अर्थ नहीं है जो कुछ भी दृश्य दिखाई देता है वह सब अजर अमर अव्यय परम ब्रह्म ही है प्रत्यगा जो ब्रह्मक्य है वह पूर्ण में पूर्ण का प्रवेश है चूंकि स्वप्न जागृत और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं से रहित ब्रह्म में आकाश आदि जगत स्थित है और आकाश में घट आदि उपाधिया घट आदि उपाधियों के त्याग से आकाश ही उदित होता है इसलिए ब्रह्म में ही ब्रह्म रहता है अणुमात्र भी उसका विकार नहीं होता है वास्तव में न यह दृश्य सदरूप है न दृष्टा और न दर्शन ही सदरूप है एवं न शून्य सदरूप है न जड़ ही सदरूप है और न बुद्धि प्रतिबिंब चैतन्य ही किंतु सर्वत्र व्याप्त यह ब्रह्म ही सदरूप है भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान आपका उक्त वचन वंध्या के पुत्र ने पर्वत को पीस दिया खरगोश का सिंग गा सिंग गाता है शिला भुजाओ को फैलाकर तांडव नृत्य करती है बालू से तेल निकलता है पत्थर की प्रतिमाएं वेद पड़ती है और चित्र में लिखित मेघ गरजते हैं। इन वचनों के सदृश प्रतीत होता है संपूर्ण प्रामाणिक पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी आप जरा मृत्यु आदि विविध दुखों से परिपूर्ण पर्वत आकाश आदि जगत नहीं है ऐसा अश्रद्धेय वचन विवेकशाली तथा अवंचनीय मुझसे कैसे कहते हैं जैसे यह जगत न न न तो अनादिकाल से स्थित है न उत्पन्न हुआ और न इस समय विद्यमान है वैसे मुझसे कहिए जिससे इसका निश्चय हो जाए श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स राघव मेरा वचन पूर्व पर पूर्व पर समन्वय से रहित नहीं है तथा शब्द करने वाले वंध्यापुत्र के समान जैसे यह असत प्रतीत होता है वैसा मैं तुमसे कहता हूँ सुनो यह जगत सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं था यह जगत सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं था इसलिए उस समय इसका अस्तित्व सर्वथा नहीं था जैसे स्वप्न आदि में नगर आदि की प्रती होती है वैसे यह भी मन से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है सृष्टि के आदि में अनुत्पन्न अत असत शरीर मन रूप यह जगत जैसे अनुभूत होता है वैसा मैं कहूंगा आप सुनिए मन क्षीण होने वाले दृश्य रूप इस दोष का विस्तार करता है जैसे कि स्वप्न असत दृश्य रूप होता हुआ भी सत्सा प्रतीत होने वाले अन्य स्वप्न का विस्तार करता है मन ही अपनी इच्छा अनुसार स्वयं देह की कल्पना करता है उसी ने चिरकाल की भावना से विपुल होकर इस इंद्रजाल रूप दृश्य की रचना कर रखी है केवल चंचल शक्तिमान मन ही प्रकाशित होता है भ्रमण करता है गमना गमन करता है प्रार्थना करता है निमग्न होता है संहार करता है सांसारिक दशा प्रयुक्त अपकर्ष को प्राप्त होता है तथा कैवल्य रूप उत्कर्ष को प्राप्त होता है यह सब मन मन की ही क्रीड़ा है मन ही संपूर्ण संसार है उससे पृथक जगत कुछ नहीं है चौथा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण पांचवा सर्ग विश्व का मूल मन है मन का मूल परमात्मा है परमात्मा ही मन और समस्त जगत का मूल तत्व है इस विषय का वर्णन श्री रामचंद्र जी बोले हे मुनि श्रेष्ठ, इस मन के भ्रम में परमार्थ भूत मूल क्या है भगवान माया यह मन कहा से कैसे उत्पन्न हुआ हे प्रभु मन की उत्पत्ति किससे हुई यह पहले मुझसे संक्षेप से कहिए अनंतर अवशिष्ट वक्तव्य को कहिएगा। भाव यह है कि आदिभूत मन के मूल का परिज्ञान हो जाने पर सबके मूल का परिज्ञान हो ही जाएगा श्री वशिष्ठ जी ने कहा वत्स महाप्रलयावस्था में जगत के अति सूक्ष्म रूप से स्थित होने के कारण अपने कार्य में असमर्थ होने पर संपूर्ण दृश्य वर्ग की सृष्टि से पहले जगत निर्विक्षेप अवस्था में शेष रहता है उस समय स्वयं ज्योति अजन्मा प्रकाशमान आनंद घन सदा सर्वशक्तिमान शक्तिमान देवादि देव अविनाशी केवल परमात्मा ही रहता है जिससे वाणिया भी निवृत्त हो जाती है जिसे जीवन मुक्त महात्मा जानते हैं और जिसकी आत्मा आदि संज्ञाए स्वाभाविक नहीं है किंतु कल्पित है अर्थात तो उसकी आत्मा आदि संज्ञाए अना, अनारोपित स्वरूप से उत्पन्न नहीं है किन्तु आरोपित धर्म से उत्पन्न हुई है जिसे सांख्य दर्शन मानने वाले पुरुष कहते हैं वेदांती ब्रह्म कहते हैं विज्ञानवादी अत्यंत निर्मल केवल क्षणिक रूप कहते हैं और जिसे शून्यवादी शून्य कहते हैं भाव यह की सभी वादियों ने वादियों के अपने अपने बुद्धि वैभव से कल्पित विविध सिद्धांतों का विषय वही है सबके अधिष्ठान उस परमात्मा के विषय में किसी को भी विवाद नहीं है जो सूर्य के प्रकाश का भी प्रकाशक है सदा सत्य बोलने वाला सत्य मनन करने वाला भोक्ता दृष्टा और कर्ता है जगत में सर्वदा विद्यमान होता हुआ भी असत् देने वाली अविद्या से आवृत्त होने के कारण पामर पुरुषों की दृष्टि में जो असत है जो देह में स्थित होने पर भी अविद्यावृत्त होने के कारण पामरो की दृष्टि में दूर स्थित है सूर्य से उजियाले की भांति जिससे वह चैतन्य रूपी प्रकाश होता है सूर्य से किरणों के सदृश जिससे विष्णु आदि देवता उत्पन्न होते हैं एवं सागर से अनंत बुद्धबुदों की नाई जिससे कोटि कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, जैसे नदी नाले आदि का जल महासागर में ही गिरता है वैसे ही संपूर्ण दृश्य पदार्थ प्रलय द्वारा जिसमें विलीन हो जाते हैं, जो दीपक की नाई अपना और अपने में कल्पित अनान्य पदार्थों का प्रकाशक है जो आकाश में नाना शरीरों में पत्थरों में जल में लताओं में धूलिकनों में पर्वतों में वायु में और पाताल में स्थित है जो अपने व्यापार में उद्यत पर्यटक को यानी कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय भूतमात्र प्राण अविद्या काम कर्म और अंतकरण को जो अपने व्यापार कोष्ट को बाहर भीतर अपने चैतन्य की व्याप्ति से चैतन्य युक्त करता है और जिसके और जिससे मुख की नाई जड़ मानो ध्यान में बैठी है चेतनों की चेतना में वही कारण है एवं अचेतनों की विचित्रता में भी वही हेतु है यह भाव है आकाश को जिसने शून्य बना रखा है पर्वतों को जिसने ठोस रूप दिया है जल को जिसने तरल बना रखा है और जिसने अपने वशीभूत सूर्य को दीपक बना रखा है जैसे क्षीण न होने वाले जल से भरे हुए मेघ से मुसलाधार वृष्टि होती है वैसे ही कभी क्षीण न होने वाले आनंद से परिपूर्ण जिस परम तत्व से चित्र विचित्र संसार रूपी मुसलाधार वृष्टि होती है जैसे मरुभूमि में कभी दिखाई दिखलाई देने वाला कभी छिप जाने वाला मरीची का जल स्फुरी होता है वैसे ही जिस अति विस्तार युक्त तत्व में आविर्भाव तिरो भाव त्रिभुवन रूप लहरे स्फुरित होती है प्रपंच रूप से विनाशी और स्वरूप से अविनाशी जो सब प्राणियों के अंदर स्थित है सुक्ष्म होने के कारण भीतर गुप्त और अति महत्तम होने के कारण सबसे अतिरिक्त सबसे अतिरिक्त भी जो सब पदार्थों में विद्यमान है माया ही लता है वह चिदाकाश में यानी शुद्ध चैतन्य में उत्पन्न हुई है चित्त उसकी जड़ है इंद्रिया उसके पत्ते हैं और कोटी कोटि ब्रह्मांड उसके सुंदर फल है वह माया रूपी लता वायु रूप जिससे परिचालित होता है जो चैतन्य रूपी मणि प्रत्येक देह रूपी पेटी में प्रकाशित होती है और चंद्रमा के किरणों की नाई जिसमें ये अनेक जगत स्फुरीत होते हैं। जैसे वृष्टि करने वाले गंभीर मेघ में मुसलाधार जल वृष्टि और प्रकाशमय बिजली स्फूरित होती है वैसे ही जिस आनंद वर्षी शांत और चिदघन में जड़ पांच भूत और चेतन विविध सृष्टिया स्फूरित होती है जिसके प्रकाश से सब पदार्थ परस्पर आश्चर्यजनक कार्य करते हैं, जिससे असत पदार्थ असत है और सत पदार्थ सत्व को प्राप्त हुआ है जो देवता मनुष्य पशु पक्षी आदि स्वरूप है असंग और अनिच्छा वाले अतएव शांत भाव से अपनी आत्मा में स्थित जिसकी सन्निधि में यह दृश्य वर्ग अत्यंत जड़ होता हुआ नियति अर्थात सृष्टि के अवसर में अवश्य ही सृष्टि होनी चाहिए और प्रलय के अवसर में अवश्य ही प्रलय होना चाहिए इत्यादि नियम उक्त नियम के अवच्छेद देश और काल उचित देश और काल में बोने पर बीजादी के अंतर्गत कार्य का बीज के फुलने से चलन बीज फोड़कर अंकुर आदि के निर्गमन द्वारा स्पंदन और तदुपरांत तना शाखा टहनिया पत्ते आदि क्रम से फल पर्यंत जो जो व्यापार होते हैं, वह सब क्रिया शब्द वाच्य है इस क्रम से संपूर्ण पदार्थ जगत से विलक्षण सत्ता वाले जिससे व्यावहारिक क्रिया करने में क्षमता को प्राप्त हुए हैं। शुद्ध ज्ञानमय होने के कारण जो आकाश के चिंतन से यानी मैं आकाश हूँ इस प्रकार विचार करने से आकाश भाव को और पदार्थों के चिंतन से पदार्थत्व को धारण कर स्थित है चूंकि यह निर्विकार अतएव उत्पत्ति स्थिति आदि से शून्य ज्ञान अपने स्वरूप में स्थित और अद्वितीय ही है अतएव अनेक महान ब्रह्मांड के समूह को और विचित्र विविध लीलाओं को करता हुआ भी न कुछ कार्य करता है और लीला आदि चेष्टाएं ही चेष्टाएं ही करता है भाव यह की जिस कार्य का उपा, उपादान निर्विकार होता है वह मिथ्या होता है यो कार्य के मिथ्यात्व में निर्विकारोपादनक ही हेतु है पांचवा सर्ग समाप्त। उत्पत्ति प्रकरण छठा सर्ग ज्ञान से आत्मा की प्राप्ति होती है कर्मों से नहीं अतएव ज्ञान प्राप्ति के उपायों में प्रयत्न और क्रम का वर्णन श्री वशिष्ठ जी बोले वत्स देवो के देव इस पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान से ही हो सकती है कर्मानुष्ठान से उत्पन्न क्लेशों से इसकी प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती ब्रह्म की प्राप्ति में ज्ञान रूपी अनुष्ठान का ही उपयोग है ज्ञान से अतिरिक्त कर्म आदि का कोई उपयोग नहीं है मरुस्थल में मरीचिका में जल भ्रम की निवृत्ति कोटि कोटि कर्म करने पर भी नहीं हो सकती एकमात्र ज्ञान ही उसकी निवृत्ति में कारण देखा गया है परमात्मा दूर भी नहीं है नजदीक भी नहीं है सुलभ भी नहीं है दुर्लभ भी नहीं है और दुर्गम स्थान में स्थित भी नहीं है किंतु विस्मृत सुवनहार की नाई ज्ञान रूप कौशल से अपने ही शरीर से प्राप्त होता है परमात्मा की प्राप्ति में तपस्या दान व्रत आदि तनिक भी सहायता नहीं करते केवल स्वरूप में विश्रांति को छोड़कर उसकी प्राप्ति में और कुछ भी साधन नहीं है साधु समागम तथा सतशास्त्रों के अभ्यास में तत्पर होना ही पर ब्रह्म की प्राप्ति में हेतु है कारण कि अज्ञान जाल का उत्पादक नित्य ब्र, सिद्ध ब्रह्म जब चरम साक्षात्कार वृत्ति में आरूढ़ होता है तब वह अज्ञान जाल का नाशक होता है उससे अतिरिक्त अन्य कुछ भी उसका बाधक नहीं होता यह परमात्मा सत ही है केवल इस प्रकार के ज्ञान मात्र से ही जीव को क्लेश नहीं होता और वह जीवन मुक्ति को प्राप्त होता है श्री रामचंद्र जी बोले गुरुवर, स्वरूपभूत इस आत्मा में केवल ज्ञात होने से क्लेश जन्म मरण आदि उपद्रव फिर कभी नहीं होते हैं। यह महान देव किस उपाय से अतिशीघ्र प्राप्त होता है यदि कहिए ज्ञान से प्राप्त होता है तो कृपया बतलाइए कि वह ज्ञान किस दुष्कर तप से अथवा कितने प्रचुर क्लेश से प्राप्त होता है श्री वशिष्ठ जी बोले राघव वेदांत श्रवण आदि अपने पौरुष प्रयत्न से विकास को प्राप्त हुए विवेक से ही उक्त देवादि देव के ज्ञान की प्राप्ति होती है तब स्नान यज्ञ आदि कर्मों से नहीं हे रघुवंश तिलक राग द्वेष अज्ञान क्रोध मद और मात्सर्य का त्याग किए बिना तब दान आदि क्लेश ही है वास्तविक साधन नहीं है क्योंकि चित्त में राग आदि का साम्राज्य रहने पर दूसरे को ठगकर जो धन उपार्जित किया जाता है उसके दान से उसी को फल मिलता है जिसका ही, जिसका ही, वह धन धन है चित्त के राग आदि से उपहत होने पर जो व्रत आदि किया जाता है वह दम्भ कहा जाता है उसका कुछ भी फल नहीं होता इसीलिए पौरुष प्रयत्न से मुख्य औषधि का उपार्जन करना चाहिए वह मुख्य औषधि है सत शास्त्रों का अभ्यास और सज्जन संगति जिनसे संसार रूपी व्याधि की निवृत्ति हो जाती है इस संसार में संपूर्ण दुखों के विनाश की प्राप्ति में केवल एक पौरुष प्रयत्न ही साधन है उसको छोड़कर दूसरा कोई भी उपाय नहीं हो सकता हे श्री रामचंद्र जी आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए अपेक्षित वह पौरुष कैसा है उसे आप सुनिए जिससे राग द्वेश रूपी विषुचिका सर्वथा निवृत्त हो जाती है मुमुक्ष पुरुष जिसमें लोक और शास्त्र से किसी प्रकार का विरोध नहीं है ऐसी यथा योग्य आजी आजीविका से संतुष्ट होकर भोग वासना का परित्याग करे अपनी हितकारिणी अनुद्विग्नता द्वारा यथासम उद्योग से सर्वप्रथम सज्जनसंगति और सत शास्त्र के अभ्यास की शरण लेनी चाहिए जो पुरुष प्रारब्धानुसार जो कुछ पदार्थ मिल गया उससे संतुष्ट रहता है शास्त्र एवं शिष्टों द्वारा निंदित की उपेक्षा करता है और साधु संगति तथा शास्त्र शास्त्रास्त्र के अभ्यास में निरत रहता है वह शीघ्र मुक्त हो जाता है जिस महामती पुरुष ने विचार द्वारा अपने स्वरूप यानी आत्म तत्व को जान लिया है उस महापुरुष के ये ब्रह्मा विष्णु शंकर और इंद्र अनुकंपा पात्र होते है श्रुति और स्मृति से प्रतिपादित सदाचार में परिनिष्ठित निष्ठित सज्जन लोग जिसे साधु कहते हैं वह यदि ज्ञान वैराग्य आदि शुभ गुणों से विशिष्ट हो तो वह साधु है प्रयत्न पूर्वक उसकी शरण लेनी चाहिए संपूर्ण विद्याओं में अध्यात्म विद्या मुख्य है उसकी उत्पत्ति के अनुकूल विचारात्मक वर्णन जिसमें हो वह शास्त्र अर्थात उपनिषद सूत्र भाष्य गीता एवं इनके विवरणात्मक ग्रंथ सतशास्त्र कहलाते हैं उसके विचार से पुरुष मुक्त हो जाता है जैसे निर्मली के चूरण चूर्ण के संसर्ग से जल का मैला मैल नष्ट हो जाता है और जैसे योग के अभ्यास से लोगों की बाह्य मनोवृत्तियां विनष्ट हो जाती है वैसे ही सत और साधु संगति से उत्पन्न विवेक से विद्या के विरोधी राग द्वेष आदि सहसा विनष्ट हो जाते हैं छठा सर्ग समाप्त उत्पत्ति प्रकरण सातवां सर्ग हिरण्यगर्भ आदि जगत का मूल कारणभूत जिस देवादि देव का पहले वर्णन हो चुका है संपूर्ण उपाधियों से शून्य उसके तत्व का वर्णन श्री रामचंद्र जी बोले ब्रह्मन् हिरण्यगर्भ आदि के कारणभूत जिस प्रत्यगात्म रूप देव का आपने पहले वर्णन किया है जिसका ज्ञान होने पर पुरुष विमुक्त हो जाता है वह देवादिदेव कहाँ स्थित है तथा उसे मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ यह आप मुझे बतलाने की कृपा कीजिए श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे रघुकुल दीपक जिस देवादि देवका मैंने वर्णन किया है वह दूर नहीं रहता चैतन्य मात्र रूप से विख्यात वह नित्य शरीर में ही स्थित है चिन्मात्र यह संपूर्ण विश्व है वह सर्वव्यापक विश्व रूप है संपूर्ण पदार्थों के अधिष्ठान रूप से सर्व व्यापिता दिखलाने के लिए उसको विश्व रूप कहा है यह भाव है केवल एकमात्र इसी की सत्ता है विश्वात्मक दृष्टा नहीं है अर्थात उससे अतिरिक्त विश्व की सत्ता नहीं है चिन्मात्र स्वरूप यही महादेव है चिन्मात्र स्वरूप यही विष्णु है चिन्मात्र स्वरूप यही सूर्य है और चिन्मात्र स्वरूप ही चतुर्मुख ब्रह्मा है अर्थात उक्त चिन्ह मात्र से इनकी पृथक सत्ता नहीं है श्री रामचंद्र जी ने कहा जब बालक भी यह जगत चेतन मात्र है ऐसा कहते हैं तो इस विषय में उपदेश की क्या आवश्यकता रही श्री वशिष्ठ जी कहते हैं वत्स श्री रामचंद्र जी आपने जो विश्व को चिन्ह अर्थात चेतन जाना है ऐसी दशा में आपने नाशक कुछ भी उपाय नहीं जाना क्योंकि कर्ता में से निष्पन्न चित और चेतन शब्द समानार्थक ही है कारण कि की नंदुट प्रत्यय भी कर्ता में ही होता है उनका अर्थ होता है चितिकर्ता नित्य चिति में कर्तृत्व का अ, संभव नहीं है इसीलिए अनित्य मनोवृत्ति में प्रतिफलित चित्त का ग्रहण करने पर उसके आश्रयभूत अंतकरण को आत्मा समझने वाला जीव ही चित शब्द से कहा गया है वह बहिर्मुख होने से विषयों को ही सार पदार्थ समझता है अतएव पशु है इससे ही जन्म मरण आदि भय भीतर बैठे हुए भीतर बैठे हुए है पहिरमुख होने के कारण बाह्य विषयों को ही सार समझने वाला यह जीव मूर्ख स्थूल शरीर से शून्य होता हुआ भी कृत्य कृत्य नहीं होता क्योंकि अज्ञानी है स्वयं चेतनीय मन, मन रूप और अन, अनर्थ रूप बनकर स्थित है अतः यह दुख का ही भाजन है चैत्य यानी दृश्य पदार्थों से जो सर्वथा मुक्तता छुटकारा मुक्तता है अथवा जो अचित्य यानी चेतनीय से भिन्न पदार्थ की ओर प्रवणता यानी आकर्षण है वह जीव की पुर्णावस्था है उसको जानकर जीव फिर शोक नहीं करता उस पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार होने पर मूला ज्ञान के विनाश से इस जीव की मूला ज्ञान की कार्य अंतकरण में तादात्म्याध्यास रूप हृदय ग्रंथि टूट जाती है उसके नाश से तनमूलक संपूर्ण संदेह भी छिन्न भिन्न हो जाते हैं और संचित आदि संपूर्ण कर्म विनष्ट हो जाते हैं। यानी ज्ञान से समूल विनाश किए बिना जीव का दृश्य पदार्थों के प्रति आकर्षण नहीं रोका जा सकता भला बथलाइए ज्ञान के बिना दृश्य जगत का उच्छेद ही कैसा हो सकता है भाव्य कि ज्ञान के बिना पूर्वोक्त स्वरूप समाधि नहीं हो सकती जो मोक्ष नामक अचेत्य चित स्वरूप है वह पूर्वोक्त चेत्य के यानी दृश्य के असंभव के बिना कैसे प्राप्त हो सकता है जबकि समाधि में केवल ब्रह्म स्वरूपोन्मुखता भी दृश्य के बाद से ही होती है तब मोक्ष में दृश्य स्वरूप के बाद की आवश्यकता के विषय में कहना ही क्या श्री रामचंद्र जी बोले ब्रह्म जिस जीव के ज्ञान होने पर संसार का विनाश नहीं होता आकाश के समान कल्पित रूप वाला बहिर्मुख होने के कारण विषयों को ही सार समझने वाला तथा अज्ञानी वह जीव किस आधार में स्थित है और कैसा है ब्रह्म यदि जीव का संसार कोटि में ही समावेश है तो उसका जो संसार रूपी सागर से तारण करने वाला है और जिसका साधु समागम और शास्त्र के अभ्यास से साक्षात्कार होता है वह कैसा है उसे आप मुझसे कहिए सागर को ही सागर से कोई तार नहीं सकता इसीलिए जीव का संसारित कथनक व्याहत है श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्रीराम जो यह चेतन जीव विविध शरीर रूपी जंगल में पतित और विशीर्ण है इसे जो लोग आत्मा समझते हैं, वे लोग पंडित होते हुए भी अज्ञानी हे राघव जीव ही संसारी है और उसी को दुख परंपराओं का अनुभव होता है अतएव जीव के ज्ञात होने पर कहीं पर कुछ ज्ञात नहीं होता यदि परमात्मा का ज्ञान हो जाता है तो जैसे विष के वेग के शांत होने पर विशुशिखा शांत हो जाती है वैसे ही दुख परंपरा भी नष्ट हो जाती है श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान कृपा करके परमात्मा यथार्थ स्वरूप मुझसे कहिए जिसका साक्षात्कार होने पर मन संपूर्ण मोहों से छुटकारा पा जाएगा श्री वशिष्ट जी ने कहा वत्स श्री रामचंद्र जी एक पलक भर में एक देश से दूर अन्य देश में प्राप्त संविद यानी ज्ञान का निर्विषय मध्यवर्ती यानी निकट और दूर देश के मध्य में स्थित जो स्वरूप है वही परमात्मा का रूप है भाव यह की शाखा के अग्रभाग में चंद्रमा के दर्शन में नेत्र द्वारा निर्गत अंत करनाभिव्यक्त अपरोक्ष ज्ञान शाखा प्रदेश से लेकर दूर चंद्र प्रदेश तक एक पलक भर में पहुँच जाता है शाखा प्रदेश से लेकर चंद्र प्रदेश तक उक्त ज्ञान की अनुसूतता माने बिना शाखा और चंद्रमा का एक साथ ज्ञान नहीं हो सकता उसकी उपपत्ति के लिए शाखा से चंद्र तक ज्ञान की अनुसूतता अवश्य माननी चाहिए वहां पर शाखा और चंद्र प्रदेश में ज्ञान के सभी होने पर भी बीच में उक्त ज्ञान का जो स्वरूप है वह निर्विषय अपरोक्ष चित्रूप से प्रसिद्ध है वही परमात्मा का भी रूप समझना चाहिए जिस ज्ञान रूप महासागर में नाश आदि विकार के बिना ही अपने अधिष्ठान में मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले संसार का अत्यंत अभाव ही है वह परमात्मा का स्वरूप है जिसमें दृष्टा, दर्शन दृश्य ये संपूर्ण क्रम रहते हुए भी नित्य अस्त को प्राप्त हो जाते है जो आकाश न होता हुआ भी अपरिच्छिन्न होने से आकाश से उपमित होता है वह परमात्मा का रूप है जगत स्वभाव से शून्य होता हुआ भी जो संपूर्ण पदार्थों के यथात्म्यभूत स्वरूप से पूर्ण होने के कारण अशून्य सा है अविद्या अविद्यामान भी जगत जिसमें स्थित है यानी सद्भाव को प्राप्त हुआ है तथा विविध सृष्टिया जिसके प्रवाह है ऐसे अज्ञान के रहने पर जो विद्यमान होता हुआ भी उपयोग न होने के कारण शून्य की नाई स्थित है वह परमात्मा का स्वरूप है महाचिन्मय होने से यानी महाचित प्रचुर होने से जो अस्तूल आदि धर्म वाला है फिर भी अज्ञानी लोगों की दृष्टि में पाषाण की नाई स्तूल है जो अजड़ होता हुआ भी जड़ की भांति अंदर स्थित है वह परमात्मा का स्वरूप है बाह्य यानी आदिभूत और आदिदेव अभ्यंतर यानी अध्यात्म जो जो पदार्थ प्रसिद्ध है उनसे युक्त संपूर्ण जगत जिससे तादात्म्य संबंध को प्राप्त कर सत असत इस प्रकार की व्यवहार योग्यता रूप स्वरूप सत्ता को प्राप्त होता है वह परमात्मा का स्वरूप है जैसे प्रकाश का आलोक और आकाश का शून्यत्व आत्मरूप से स्थित है वैसे ही यह जगत जिसमें स्थित है अर्थात जो इस जगत का आत्मरूप है वह परमात्मा का रूप है श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान परमात्मा सत है यह कैसे प्रतीत हो और इतना विशाल तथा विविध प्रमाणों द्वारा सिद्ध इस जगत नामक दृश्य का असंभव कैसे प्रतीत हो श्री वशिष्ठ जी बोले हे श्री रामचंद्र जी जैसे रूपहीन आकाश में नील पीत आदि रूप देखे जाते हैं वैसे ही चिन्मय ब्रह्म में यह जगत ब्रह्म उत्पन्न हुआ उक्त जगत ब्रह्म के अत्यंत अभाव के ज्ञान में यदि अत्यंत दृढ़ता हो तभी ब्रह्म का पूर्वोक्त रूप ज्ञात होता है अन्य कर्म से नहीं दृश्य के अत्यंत अभाव के सिवा दूसरी कोई उत्तम गति नहीं है यथस्तित यानी नाश आदि विकार के बिना ही अपने अधिष्ठान में मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले इस दृश्य जगत का अत्यंत अभाव होने पर जो अवशिष्ट रहता है उस परमार्थ वस्तु का बोध होता है बोध होने से वह बौद्धा बोध, का आत्मा ही हो जाता है दृश्य जगत के अभाव के बिना चिन्मय ब्रह्म का बुद्धि में प्रतिबिंब कभी नहीं पड़ सकता ब्रह्म बुद्धि में प्रतिबिंबित होकर अपना आवरण करने वाले अज्ञान का नाश कर तात्विक रूप से प्रतीत होता है अध्यस्त द्वैत प्रपंच को सत्य समझने वाली बुद्धि में ब्रह्म का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता क्योंकि विरोधी द्वैत से आक्रांत बुद्धि में अद्वैत का प्रतिबिंब पड़ना असंभव नहीं है जैसे दर्पण कभी जैसे दर्पण कभी भी किसी न किसी प्रतिबिंब का ग्रहण किए बिना नहीं रहता वैसे ही बुद्धि द्वैत प्रतिबिंब के ग्रहण के बिना नहीं रह सकती ऐसी अवस्था में द्वैत प्रतिबिंब के रहते उसमें अद्वैत का प्रतिबिंब नहीं पड़ सकता वत्स श्री जी जब तक जगत नामक इस दृश्य का मिथ्यात्व सिद्ध न हो जाए तब तक परम तत्व को यानी ब्रह्म को कभी कोई नहीं जान सकता श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवान इतने बड़े ब्रह्मांड रूप दश, समूह की असत्ता कैसे हो सकती है हाँ जैसे कि आपने कहा वह हो सकता वह हो सकता यदि ब्रह्म में जगत अध्यस्त होता परंतु ब्रह्म में जगत का अध्यास ही नहीं बन सकता क्योंकि चिन्मात्र रूप होने से सूक्ष्म ब्रह्म में इतने बड़े ब्रह्मांडो से विस्तृत स्थूल प्रपंच का अध्यास होना असंभव है क्या कहीं सरसों के अंदर मेरू पर्वत समा सकता है श्री वशिष्ठ जी बोले वत्स श्रीराम, यदि आप अनुद्विग्न चित्त होकर कुछ दिनों तक साधु संग और सत शास्त्रों के अभ्यास में परायण रहेंगे तब मैं एक क्षण में जैसे ज्ञान होने पर मृग नष्ट हो जाता है वैसे ही आपके इस दृश्य को विनष्ट कर दूंगा दृश्य का अभाव होने पर दृष्टता भी शांत हो जाएगी केवल बोध ही अवशिष्ट रह जाएगा इस दृश्य के रहने पर दृष्टुत्व रहता है और दृष्टा के रहने पर दृश्यत्व रहता है द्वित्व आदि के अत्यंत प्रसिद्ध रहने पर उन, उनकी व्यावृत्ति के लिए एकत्व की कल्पना होती है जब प्रसिद्ध नहीं है तब किसकी व्यावृत्ति के लिए उसकी कल्पना की जाए एकत्व का योग होने पर ही द्वित्व होता है उक्त दो में से एक के अभाव में दोनों की ही सिद्धि नहीं होती द्वित्व एकत्व, दृष्टुत्व और दृश्यत्व का क्षय होने पर केवल सन्मात्र ही अवशिष्ट रहता है श्री राम जी दृश्य के अत्यंत अभाव ज्ञान से आपके मन रूपी दर्पण से मल रूपी दृश्य अहंतादी रूप संपूर्ण जगत को परिमार्जित कर देता हूँ यानी पोच देता हूँ असत पदार्थ की सत्ता नहीं होती और सत का अभाव नहीं होता जो वस्तु स्वभावतः नहीं है उसके परिमार्जन में कौन सा क्लेश है जो यह विस्तृत जगत दिखाई देता है यह पहले उत्पन्न नहीं हुआ है यह चिन्मात्र होने के कारण निर्मल आत्मा में ही कल्पित है अतः ब्रह्म रूप ही है उससे अतिरिक्त इसकी सत्ता नहीं है जगत नाम से न यह उत्पन्न हुआ है न है और न दिखाई देता है। जैसे स्वर्ण में कल्पित कटकत्व आदि का स्वर्ण दृष्टि से ही हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म में कल्पित इसका ब्रह्म दृष्टि से ही बाध हो जाता है अतः इसके परिमार्जन में कौन सा आश्रम है मैं विविध युक्तियों द्वारा इस विषय को विस्तार पूर्वक इस तरह कहूंगा जैसे की अबाधित तत्व आपको स्वयं भी अनुभूत हो जाएगा जो पहले उत्पन्न ही नहीं हुआ उसका यह अस्तित्व कैसा हो सकता है मरुस्थल में जलपूर्ण नदी की सत्ता तथा द्वितीय चंद्रमा में ग्रहत्व का कैसे संभव है इसलिए जैसे वंध्या, वंध्या का पुत्र नहीं है जैसे मरुभूमि में जल नहीं है और जैसे आकाश में वृक्ष नहीं है वैसे ही जगत भ्रम भी नहीं है हे श्री राम जी जो कुछ यह दिखाई देता है वह सब निर्मल ब्रह्म ही है इसको मैं आगे केवल उपदेश से ही नहीं आख्यान आदि युक्तियों से भी कहूँगा उदार बुद्धे तत्वज्ञ पुरुष जिस बात को युक्तियों द्वारा सिद्ध करते हैं, उसकी उपेक्षा करना उचित नहीं है जो बूढ़ बुद्धि पुरुष युक्ति युक्त तत्व का अनादर कर युक्तिशून्य वस्तु में आग्रह करता है उसे लो, विद्वान लोग अन्य ही समझते है सातवा सर्ग स